महाभारत द्रोण द्रोणपर्व संसप्तक वध सप्तशोध्याय तो सुशर्मा आदि संसप्तक वीरों की प्रतिज्ञा तथा तो अर्जुन का युद्ध के लिए उनके निकट जाना संजय उवाच ते यथाभागम यथान्यायम यथा च यथान्याच यथा संजय कहते हैं प्रजानाथ वे दोनों सेनाएं अपने शिविर में जाकर ठहर गयीं जो सैनिक जिस विभाग और जिस सैन्य दल में नियुक्त थे उसी में यथा स्थान पर जाकर सब और ठहर गए कृपा सैन्य नाम द्रोण परम दुर्वना दुर्योधनम अभिप्रे छवीड्रवीत सेनाओं को युद्ध से लौटाकर कर द्रोणाचार्य मन ही मन अत्यंत दुखी हो दुर्योधन की ओर देखते हुए लज्जित होकर बोले संग्रामे उत्तम तिषति राजन मैंने पहले ही कह दिया था कि अर्जुन के रहते हुए संपूर्ण देवता भी युद्ध में युधिष्ठिर को पकड़ नहीं सकते हैं तयतता कृतम पार्थेन संयुगे माँ विसंखी व्रचो मह्यम अजय ओ कृष्ण पांडव तुम सब लोगों के प्रयत्न करने पर भी उसी युद्ध स्थल में अर्जुन ने मेरे पूर्वोक्त कथन को सत्य कर दिखाया है तुम मेरी बात पर संदेह न करना वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन मेरे लिए अजय है अपनी तेतु योगे नतराज व राजन यदि किसी उपाय से श्वेत वाहन अर्जुन दूर हटा दिए जाए तो ये राजा मेरे वश में आ जाएंगे तम समन्कर्षतु तमजे कौनते यो निवर्त कथन चल यदि कोई वीर अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार कर दूसरे स्थान में खींच ले जाए तो वह कुमार उसे परास्त बिना किसी प्रकार नहीं लौट सकता एक तस्तर सुन धर्मरा नरेश्वर इस सूने अवसर में मैं धृष्ट के देखते देखते पांडव सेना को विदीर्ण करके धर्मराज युवा पाण्डव अर्जुन से अलग रहने पर यदि पांडुनंदन युधिष्ठिर मुझे निकट आते देख युद्ध स्थल का परित्याग नहीं कर देंगे तो तुम निश्चय समझो वे मेरी पकड़ में आ जाएंगे एवं हमंम महाराज धर्मपुत्र युष्ठि सामने श्यामी सगणम वसम्य यदि ठति संग्रमे मुहूर्तम पांडव अथापया संग्रा द्वितया तद विशेषते महाराज यदि अर्जुन के बिना दो घड़ी भी युद्ध भूमि में खड़े रहे तो मैं तुम्हारे लिए धर्मपुत्र पुत्र पांडुनंदन जुधिष्टिर को आज उनके गणों सहित अवश्य पकड़ लाऊंगा इसमें संदेह नहीं है और यदि वे संग्राम से भाग जाते हैं तो यह हमारी विजय से भी बढ़कर है संजय उचल द्रोण से त्रुतवा त्रिघर्ताधिपति भ्रातृ सहो राज्य तम वचनम अब्रवी संजय कहते हैं राजन द्रोणाचार्य का यह वचन सुनकर उस समय भाइयों सहित सहित्रिगत राज ने इस प्रकार कहा राजन सदा गांडी वधन कृत्म न महाराज गांडी धारू अर्जुन ने हमेशा हम लोगों का अपमान किया है यद्यपि हम सदा निरअपराध रहे हैं तो भी उनके द्वारा सर्वदा हमारे प्रति अपराध किया गया है ते वाणास्ता विनिक पृथ्व विधान क्रोधाग्न नादह माना न ना से, से हम पृथक पृथक किए गए उन अपराधों को याद करके क्रोधाग्नि से दग्ध होते रहते हैं तथा तो रात में हमें कभी नींद नहीं आती है सनोद संपन्न चक्षत करता राम हृदगतम अब हमारे सौभाग्य से अर्जुन स्वयं अस्त्र शस्त्र धारण करके आँखों के सामने आ गए हैं इस दशा में हम मन ही मन जो कुछ करना चाहते थे वह प्रतिशोधात्मक कार्य अवश्य करेंगे भवतस्य अस्माकं च चम श्यामृश्याद बही उससे आपका तो प्रिय होगा ही हम लोगों के सुयस की भी वृद्धि होगी हम इन्हें युद्ध स्थल से बाहर खींच ले जाएंगे और मार डालेंगे अद्यान अर्जुना भूमि त्रिगर्ता पुनः सत्यम ते प्रति जानी वो नैत मिथ्या भविष्य आज हम आपके सामने यह सत्य पूर्वक कहते हैं कि यह भूमि या तो अर्जुन से सूनी हो जाएगी या त्रिगर्त में से कोई इस भूतल पर नहीं रह जाएगा मेरा यह कथन कभी मिथ्या नहीं होगा एवं सत्यरथोक् सत्यवरमाच भारत सत्यव्रत से सत्यु सत्यकर्मा तथ सहिता भ्रतर पंच रथान अहुते नवर्तन महाराज कृप्वा शपथमा हे सुशर्मा के ऐसा कहने पर सत्यरथ सत्यवर्मा सत्यव्रत सत्यु तथा सत्यकर्मा नाम वाले उसके पांच भाइयों ने भी इसी प्रतिज्ञा को दोहराया उनके साथ दस हजार रथियों की सेना भी थी महाराज ये लोग युद्ध के लिए शपथ खाकर लौटे थे मालवास्तुंडिकेरा रथाना मयुत स्त्रिभी सुशर्मा च न्याघ्र त्रिगढ़ इस महवेलैलित सही तो भद्रकैर वो गम भ्रातृ महाराज ऐसी प्रतिज्ञा करके प्रस्थलाधिपति पुर सिंह त्रिगर्तराज शर्मा तीन हजार रथियों सहित मालव तुंडकेर मवेल्लक ललित मदकगण तथा दस हजार रथियों से युक्त अपने भाइयों के साथ युद्ध के लिए शपथ ग्रहण करने को गया नाना जनपदेभ्य रथा पुनः समुत्थित विशेषा शपथार्थमुपागमत विभिन्न देशों से आए हुए दस हजार श्रेष्ठ महारथी भी वहां शपथ लेने के लिए उठकर गए ततो तथोज्वलनम आनर्च्य हुआ सर्वे पृथक पृथक जगृह कुशली कुशचीराणी चित्राणी कवचाणी च उन सबने पृथक पृथक अग्निदेव की पूजा करके हवन किया तथा कुश के चीर और विचित्र कवच धारण कर लिए तेज बद्धतनुत्राण कुचरी मौर्वी सहस्र शिनाह कवच बांधकर कुछ चीज धारण कर लेने के पश्चात उन्होंने अपने अंगों में घी लगाया और मौर्वी नामक तृण विशेष की बनी हुई मेखला धारण की वे सभी वीर पहले यज्ञ करके लाखों स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में बाँट चुके थे यज्वान पुत्रोक्यात कृत्याज योक्षमाणा सदात्मान यश था विजय उन सबने पूर्व काल में यज्ञों का अनुष्ठान किया था वे सभी पुत्रवान तथा लोकों में जाने के अधिकारी थे उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा कर लिया था वे हर्षपूर्वक युद्ध में अपने शरीर का त्याग करने को उद्यत थे और अपने आप को यश एवं विजय से संयुक्त करने जा रहे थे ब्रह्मचर्य श्रुति मुख्य ए कृतभ दक्षिण प्राजान लोकान क्षिप्रम एवं सब ब्रह्मचर्य पालन वेदों के स्वाध्याय तथा पर्याप्त दक्षिणा वाली यज्ञों के अनुष्ठान आदि साधनों से जिन पुण्य लोगों की प्राप्ति होती है उन सब में वे उत्तम युद्ध के द्वारा ही शीघ्र पहुंचने की इच्छा रखते थे ब्राह्मणा तर्पय्त्व दत्थक पृथंग गुनः समाभा परस्परमुख्यय समुदितय कृतस्वस्तेनाशिष मुदिता से प्रहेषाचल संप्रेश्य निर्मल प्रज्वाल्यतम उपागम्य रणब्रत तस् चक्रु प्रति ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करके उन्हें अलग अलग स्वर्ण मुद्राओं गौवों तथा वस्त्रों की दक्षिणा देकर पर बातचीत करके उन्होंने वहां एकत्र हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा स्वस्तिवाचन कराया आशीर्वाद प्राप्त किया और पूर्वक निर्मल जल का स्पर्श करके अग्नि को प्रज्वलित किया फिर समीप आकर युद्ध का व्रत ले अग्नि के सामने ही दृढ़ निश्चयपूर्वक प्रतिज्ञा की श्रृण्वता उच्चवाचो वासी धनंजय बधे प्रति चा पिथक्रिन उन सभी ने समस्त प्राणियों के सुनते हुए अर्जुन का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की और उच्च स्वर से यह बात कही ये वै लोकाशावृती ये च्रह्माती मद्यप्य लोका गुरुद्वार ब्रह्मस्वाहिण से शगत च्यज तो याचम तथा घगारदा चेचा निग्नतामी अबकारिणे लोका ये च्रह्मी सृतुकालेश मोहाता श्राद्ध मैथुनिकना चे चाप्यात्म नाशापारीेश नाशयताम ना ना चे क्लीबीना युम चीचाण ना लोका ये निर्मात तम सस्मा क्रमता प्रत्याम प्रमेहतामहे लोकापता हम युद्धे निवर्ती मधनंजयन परांग यदि हम लोग अर्जुन को युद्ध में मारे बिना लौट आवे अथवा उनके बाणों से पीड़ित हो भय के कारण युद्ध से परांगमुख हो जाए तो हमें वे ही पापमय लोक प्राप्त हो जो व्रत का पालन न करने वाले ब्रह्मत्यारे मध्य पीने वाले गुरु स्त्रीगामी ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाले राजा की दी हुई जीविका को छीन लेने वाले शरणागत को त्याग देने वाले याचक को मारने वाले घर में आग लगाने वाले गोवध करने वाले दूसरों की बुराई में लगे रहने वाले ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले ऋतुकाल में भी मोहवस अपनी पत्नी के साथ समागम न करने वाले श्रद्धा के श्राद्ध के दिन मैथुन करने वाले अपनी जाति छिपाने वाले धरोहर को हड़प लेने वाले अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने वाले नपुंसक के साथ युद्ध करने वाले नीच पुरुषों का संग करने वाले ईश्वर और परलोक पर विश्वास न करने वाले अग्नि माता और पिता की सेवा का परित्याग करने वाले खेतों को पैरों से कुचल नष्ट कर देने वाले सूर्य की ओर मुँह करके मूत्र त्याग करने वाले तथा पाप पापपरायण पुरुषों को प्राप्त होते हैं यदि तवक लोके कर्म कुरियाम संयुगे इष्टान लोकान्नयामो मध्यहन संशय यदि आज हम युद्ध में अर्जुन को मारकर लोक में असंभव माने जाने वाले कर्म को भी कर लेंगे तो मनोवांछित पुण्य लोकों को प्राप्त करेंगे इसमें संशय नहीं है एवंक्ताराजस्तेभ्य वर्तन संयुगे आहवयन तोर्जुनम वीरा पितृजुष्टा संप्रति राजन ऐसा कहकर वे वीर संसप्तकगण उस समय अर्जुन को ललकारते हुए युद्धस्थल में दक्षिण दिशा की ओर जाकर खड़े हो गए आहूतस्तर व्याघ्रइ पार्थ पर पुरंजय धर्मराज मद्यम अपर अब्रवी उत्पुर सिंह सप्त सब, का द्वारा ललकारे जाने पर शत्रुनगरी पर विजय पाने वाले कुंती अर्जुन तुरंत ही धर्मराज युधिष्ठ से इस प्रकार बोले आहू तो इति अनबर्ते यति संसप्तका राजन ना होते महामृत राजन मेरा यह निश्चित व्रत है कि यदि कोई मुझे युद्ध के लिए बुलाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा ये संसप्त तक, तक मुझे महायुद्ध में बुला रहे हैं सच भ्रातृ भी साधम सरमा हुए तेरणे बधाज सगणस्या मामुमरहसी यह सुशर्मा अपने भाइयों के साथ आकर मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है अतः गणों सहित इस सुशर्मा का वध करने के लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करे नहीं तको मे संोढ़ आह्वान पुरुष सत्यम ते प्रना भी हतान बिद्धि परवर मैं शत्रों की यह ललकार नहीं सकता आपसे सच्ची प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि इन सत्रों को युद्ध में मारा गया ही समझिए युद्धिर हुआ चह सुतम ते तत्व द्रोणस चिकित्सित यथा द्रोणाचार्य क्या करना चाहते हैं यह तो तुमने अच्छी तरह सुन ही लिया होगा उनका वह संकल्प जैसे भी झूठा हो जाए वही तुम करो द्रोणो हि ग्रहणं छूर महारथी वीर आचार्य द्रोण बलवान सौर संपन्न और अस्त्र विद्या में निपुण है उन्होंने परिश्रम को जीत लिया है तथा वे मुझे पकड़कर दुर्योधन के पास ले जाने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। अर्जुन वाच सत्यजित राजन, राजन ये पांचाल राजकुमार सत्यजीत आज युद्ध स्थल में आ आपकी रक्षा करेंगे इनके जीते जी आचार्य अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकेंगे। तो पुरुष सत्य प्रभु नस्थात प्रभु यदि जी तृणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाए तो आप सब लोगों के साथ होने पर भी किसी तरह युद्ध भूमि न ठहरीयेगा संजय उठ फाल प्रेम नहुधाम संजय कहते हैं राजन तब राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन को जाने की आज्ञा दे दी और उनको हृदय से लगा लिया प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार देखा और आशीर्वाद दिया विह यम तथा पार्थ त्रिगर्ता प्रत्ययात बलीम सिंह तदनंतर भलवान कुंती कुमार अर्जुन राजा युधिष्ठिर को वहीं छोड़कर त्रिगर्तों की ओर बढ़े मानो भूखा सिंह अपने भूख मिटाने के लिए मृगों के झुंड की ओर जा रहा हो निग्रह दुर्योधन की सेना बड़ी प्रसन्नता के साथ अर्जुन के बिना राजा को कैद करने के लिए अत्यंत क्रोध पूर्वक प्रयत्न करने लगे तथो सैन्य समाजमोरो गंगा शरदौन प्रोल तत्पर सेनाएं बड़े वेग से परस्पर भिड़ गई मानो वर्षा ऋतु में जल से लबालब भरी हुई गंगा और सरयू आपस में मिल सरयु वे श्री महाभारत द्रोण पर धनंजय याद सप्तशोध्या इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत सन सप्तक बध पर्व में अर्जुन की रण यात्रा रणयात्राभिषयक सत्रहवा अध्याय पूरा हुआ